उत्पत्ति प्रकरण 107वां सर्ग वहां पर पूरे 60 वर्ष तक निवास करते हुए राजा का चांडालोचित कार्य से जीवन यापन वर्णन राजा ने कहा हे hey, सभासदों इस विषय में मैं बहुत क्या कहूं विविध उत्सवों से युक्त विवाह से मेरा चित्त वशीभूत था तब से लेकर मैं वहां पर पूरा चांडाल बन गया सात रात के उत्सव के बाद क्रमशः आठ मास बीतने पर मेरी वह पत्नी रजस्वला हो गई तदुपरांत उसने गर्भ धारण किया उसने जैसे विपत्ति दुखदायिनी क्रिया को उत्पन्न करती है वैसे ही एक दुखदायिनी कन्या को जन्म दिया वह विपुल मूर्ख चिंता के समान बहुत जल्दी बढ़ने लगी तदनंतर जैसे दुर्बुद्धि आशारूपी पाशों की रचना करने वाले अनर्थ को उत्पन्न करती है वैसे ही तीन वर्षों के बाद उसने आशारूपी पाश के निर्माण करने वाले अशोभन नामक पुत्र को उत्पन्न किया फिर उसने कन्या को जन्म दिया तदनंतर फिर पुत्र को इस प्रकार परिवार वाला में उस वन में बूढ़ा भील बन गया जैसे ब्रह्महत्या करने वाले पुरुष नरक में चिंता के साथ विविध यातनाओं को बिताते है, बिताता है, वैसे ही उसके साथ वहां पर मैंने बहुत वर्ष बिताए। <coughs> जैसे बूढ़ा कचुआ छोटी तलैया में चिरकाल तक चक्कर काटता रहता है वैसे ही शीत वायु ताप आदि के कष्ट से पीड़ित में वन में फिरता रहा <coughs> कुटंब के पालन की चिंता से नष्ट हुई अतएव जल रही बुद्धि से मैंने जलती हुई दिशाओं के समान अनेक क्लेशकारी कार्यों को देखा तीसी की छाल से बनी हुई अनेक वर्षों के वर्षों से काम में लाने के कारण जीर्ण शरण वस्त्र के ऊपर पिंडी को यानी करडे तिनके आदि से बनाई गई पिंडी जिसे सर पर रखकर बोझ उठाया जाता है धारण करने वाले मैंने वन में लकड़िया ढोई जो मूर्तिमान दुष्कर्म के समान था जुआ से, से, से अत दुर्गंध से युक्त कौपी न मात्र ही मेरा एकमात्र वस्त्र था इस प्रकार एकमात्र धारण करने, करने वाले मैंने धवलिक नामक वृक्षों के तले विश्राम लेकर अनेक वर्ष बिता दिए जैसे हेमंत ऋतु में मेढक वन के मध्य में छिप जाता है वैसे ही जाड़ा और शीतवायु से जर्जरीत और कुटुंब के भरण पोषण में उत्कंटित में वन, में वन के अंदर छिपा रहा नाना प्रकार के कलह कल्लोलो के संताप से पिघले हुए खून की बुन्दे आंसुओं के बहाने मैंने अपनी आंखों से छोड़ी भीगे हुए जंगल में पाषाणों की गुफा रूपी कुटियों था। काले मेघों से निबिडता को प्राप्त हुआ हुए सब बीजों को अंकुरित करने वाले वर्षा काल के बंधुओं के दुर्भव से और सदा होने वाले कलहों से बीतने पर सब जगह शंका करने वाले अतएव दुखी चित्त वाले मैंने तो बोलने वाले बालकों के साथ अनेक वर्ष दूसरे चंडाल के घर में बिताए <स्थाँगा> चंडाली के कलह से दुखी हुए अतएव क्रुद्ध क्रुद चंडालों के अत्यंत तर्जन भर भरत से मेरा मुख ऐसा जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे कि राहु के दांतों से चंद्रमा जी हो जाता है नारकी नारकी पुरुषों से लाई गई और नारकी पुरुषों के हाथ भेजी गई नरक की अतिया अतड़ियों की नाई बाघ की मांस पेशिया छोटे किए हुए ओट से मैंने चबाई हिमालय की कंदराओं से निकली हुई बड़ी भयंकर हेमंत की लहरों लहरों शिशिर में जलकन कनों की तेज वृष्टियों और बर्फ की राशियों को मैंने वस्त्र रहित शरीर से सहन किया ये सब इतनी भीषण थी कि मालूम पड़ता था मानो यमराज ने बाण छोड़े हो बुढ़ापे से जीर्ण और मूड हुए अकेले मैंने पुण्यों की नाई अनेक वृक्षों की जड़ खोद डाली चंडाल होने के कारण मुझे कोई छूता ना था और मेरी स्त्री भी परले की डाकिन थी अतः जंगल में हड्डिया के बर्तनों में बड़ी लगन से पकाया हुआ मांस मैंने खाया अपने तेज के नाश के लिए भांति भांति के मुख के विकार करने वाले मैंने अपने मांस की नाई ब्रुग और भेड़ का मांस अन्य लोगों से खरीदा उनमें से कोमल कोमल मांस को निकालकर और लोहे के पात्र में पकाकर बिन्ध्याचल के निवासी भीलों की बस्तियों में अधिक लाभ के लिए बेचा वह मांस क्या था मानो हजारों जन्मांतरों में उदित हुआ मेरा पाप ही था बेचने से बेचने से बचे हुए मांस को चंडालों के घर में घरों के आसपास के बागों में सूखने के लिए मैंने फैला दिया वह अपवित्र मल मूत्र हाथी से व्याप्त था रव, रव नरक में पड़े हुए की तरह अत्यंत दुर्दशा को प्राप्त हुए अतए विंध्याचल की झाड़ियों के बंधु से बने, बंधु से से बने बने रहे मैंने संध्या के ऊपर स्नेह से रहित यानी कंद मूल मांस आदि के अर्जन में विघ्न डालने वाले संध्या काल की विद्वेशी बुद्धि से कुदाली को ही देखा अन्य किसी को नहीं देखा जो पोषक होने के कारण उस समय मित्रता को प्राप्त हुई थी जिस दुर्दशा में लाठियों के आघात से कुत्ते आदि के उपद्रव को दूर करने वाले और भीलों के तुल्य शरीर वाले मैंने कुग्राम के अंधे लोगो, लोगों के खाने योग्य कोदो आदि मोटे मोटे अन्न से परंपरा संबंध से दैव द्वारा प्राप्त पुत्र स्त्री आदि का भरण पोषण किया जिनके पत्ते मुसलाधार वृष्टि से शब्द करते थे ऐसे सूखे हुए ताड़ के ताड़ के ताड़ के पत, ताड़ के पेड़ों के के के के के पत्तों तेल पेड़ों तले तले के साथ जाड़े के मारे दांतों को खटखटाते हुए मैंने रात्रिया बिताई उस समय शीत से आक्रांत मेरे शरीर में रोमों ने सूची के अग्रभाग का आकार धारण कर रखा था और वर्षा ऋतु में वे मेघ के बिंदुओं को मोतियों के तुल्य धारण करते थे क्षुदा से पीड़ित और क्षीण वाले मैंने मेघ के खंड के समान तुच्छ बकरे के मांस के मांस लिए जंगल में अपने परिवार के साथ बड़ा भारी कलह किया वन में शीत से मेरे दांत बजते थे और मारे जाड़े के मेरी आंखें तिरछी हो गई थी मेरा शरीर स्याही से भी अधिक काला हो गया था यह सब होने में, होने से मैं पिशाचों का सगा संबंधी बन गया था जैसे प्रलय काल में जगत का भली भांति विनाश करने के लिए फांस हाथ में लिए हुए काल घूमता है वैसे ही मैं मछलियों को मारने के लिए नदी के किनारे किनारे बंसी लेकर घुमा बहुत उपवास होने के कारण तुरंत काटे हुए मृग के वक्षस्थल से तत्काल गर्मा गर्म खून माता के स्तन के दूध के समान मैंने पिया श्मशान में बैठे हुए खून से लथपथ तथा शमशान भूमि में स्थित अपवित्र मांस बलि आदि खाने वाले मुझसे वन के वेताल ऐसे भागे मानों वे मानविकाओ चंड, से भगाए गए हो। मैंने मैंने वन में मैंने वन में मृग और पक्षियों के बंधन के लिए जाल ऐसे फैलाए जैसे कि लोग अपनी वृद्धि के लिए पुत्र स्त्री कुटुंब आदि की आशा कर जाल फैलाते हैं मैंने अपने माया रूपी जालों से लोगों को और डोरे के जालों से पक्षियों को क्लेश पहुंचाया और अपने पापमय जीवन से दिशाओं को दूषित किया ऐसे पाप कर्म के रहते भी मैंने पापाचरण में ही मन लगाया और पाप कर्म में ही आशा ऐसी बढ़ाई जैसे वर्षा ऋतु में नदिया बढ़ती हैं। जैसे भालू के श्वास से सांप दूर भागता भाग जाता है वैसे ही सदबुद्धि मुझसे दूर चली गई थी जैसे सांप केचुल का परित्याग कर देता है वैसे ही मैंने दया का परित्याग कर दिया था जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में आकाश वेग से वृष्टि करने वाले एवं गर्जन तर्जन करने वाले काले मेघ का अंगीकार करता है वैसे ही वेग से बानो की वृष्टि करने वाली एवं गर्जन करने वाली क्रूरता का मैंने अंगीकार किया <coughs> <coughs> जैसे लोगों से काटकर दूर फेंकी हुई, खूब फूली हुई खराब मंजरी को जिसकी गंध अत्यंत उत्कट हो गडा स्वीकार लेता है वैसे ही उत्पन्न दुस्सह अनेक आपत्तियां मैंने चिरकाल तक धारण की जो बहुत विस्तार से युक्त और अनान्य जनों से त्यक्त थी इतने समय तक इसका भोग करना चाहिए इस प्रकार का नियत काल ही जिनके क्षेत्र भेद का विभाग करने वाला है ऐसी नारकी उत्कट भूमि को भूमियों भूमियो में मैंने पाप रूपी बीजों की मुठिया बोई जिनमें मोह की वर्षा की तुल्य है जिन्हें मोह ही वर्षा की तुल्य बढ़ाता है विंध्याचल की गुफाओं में रहने वाले मैंने जाल आदि मृगो को फसाने के साधनों से मृगो पर अपना निर्दयता पूर्वक ऐसा पराक्रम दिखाया जैसे कि काल प्राणियों पर दर्शाता है जैसे श्री विष्णु भगवान शेषनाग के शरीर पर शयन करते हैं वैसे ही मैं जिसका विवेक नष्ट हो गया था चामरी के कंठ रूपी भीत पर सिर रख कर सोया चंचल चरण और वस्त्र वाले तथा शब्द घूम धूम जिसमें उल्लसित हो रहा है ऐसे मेरे शरीर ने पक्षियों से जिसके समीपस्थ पर्वत और आकाश चंचल हो गरजते हुए व्याघ्र आदि से जिसका रूप उल्लसित हो ऐसे कुहरे से आच्छ विंध्याचल के जलमय प्रदेश की शोभा धारण की <coughs> जैसे भगवान वराह ने पृथ्वी को जिसमें असंख्य जीव चल रहे थे सहा था यानी अपने ऊपर धारण किया था वैसे ही काले शरीर वाले मैंने ग्रीष्म ऋतु में जुओं के झुंड से पूर्ण कंथा को बहुत दिनों तक अपने कंधे पर सहा यानी धारण किया बहुत बार मैंने वन में धक धकती हुई अग्नि से बहुत से प्राणियों को भस्म कर डाला था अतएव मैंने जिसने प्रलय के अग्नि से जगत को खा डाला उस काल का अनुकरण किया जैसे स्त्री प्रसंग का व्यसनी पुरुष रोगों का रोगों को उत्पन्न करता है अथवा जैसे दुष्ट ग्रह या दुराग्रह दुराग्रहर कलह आदि अनर्थों की सृष्टि करता है वैसे ही मेरी पत्नी ने दुख और सुख रूप बच्चों को उत्पन्न किया <coughs> राजा, के <लड़... coughs> राजा के लड़के उसमें भी इकलौते लड़के अतएव दोषो से अत्यंत निबिड़ मैंने <coughs> तब कल्प के सदृश साठ वर्ष बिताए हे सभासदो, दुर्वासनारूपी बेड़ी से बंधे हुए अभागे मैंने पर आप लोगों को जितना समय मालूम हुआ उसकी अपेक्षा पे, कहीं अधिक समय तक क्रोधावेश से भद्दी भद्दी गालियां दी आपत्तियों में खूब जोर से रोया रूखा सुखा मोटा अन्न खाया भीलो की टूटी फूटी गंदी टोली में निवास किया समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण एक राजा के चांडालों की उस बस्ती में बहुत वर्षों वर्ष वर्षो तक निवास करते समय अनावृष्टि से उत्पन्न दुर्भिक्ष से देश की दुर्दशा का वर्णन राजा ने कहा हे सभा वृंद तदनंतर क्रमशः समय बीतने पर मेरी आयु वृद्धावस्था से जर्जरीत हो गई, मेरा तुषार के तुषार से लदे हुए घास के की तिनक, तिनको के तुल्य सफेद दाढ़ी मूछ से आच्छन्न हो गया जैसे वायु से प्रेरित जीर्ण शीर्ण पत्ते उड़ते हैं, वैसे ही कर्मरूपी वायु से प्रेरित सुख युक्त और दुखयुक्त मेरे दिन बीतने लगे जैसे युद्ध में बानों के समूह लगातार आते और जाते हैं वैसे ही सुख दुख लड़ाई झगड़ा अकरणीय चोरी सीनाजोरी आदि कार्य आने जाने लगे मेरा चित्त कल्लोलो से भरे हुए समुद्र के समान भ्रांत हो गया था मैं सदा विकल्पों की विकल्पना रूपी भवर में पड़ा रहता था जैसे पक्षी आकाश में किसी अवलंबन के बिना उड़ता है वैसे ही मैं किसी अवलंबन के बिना आकाश में चलता था और बिल्कुल झड़ हो गया था चिंताओं से व्याप्त चल रहे चक्र में आरूढ़ होने से मेरे भ्रांत हो जाने पर और काल रूपी सागर में भौरियों भोरी, के साथ बहाए जा रहे तृण के तुल्य किसी अवलंबन के बिना स्थित होने पर विंध्याचल की भूमि के वन के कीड़े और एकमात्र उधर भरना ही जिसका मुख्य काम है ऐसे दो बाहु वाले गर्भ रूप मेरे इस प्रकार वहा वहा अनेक वर्ष बीते <coughs> मैं शव की नाई अपनी भू भूपता को भूल चुका था जिसके पंख कट गए हो ऐसे पर्वत के समान बड़ी वेग वाली चांडालता पूर्ण रूप से मुझ में स्थिर हो चुकी थी जैसे प्रलय काल संसार को तहस नहस कर डालता है जैसे वनाग्नि जंगल को राख कर देती है जैसे सागर की लहर तट को मटिया मेट कर डालती है जैसे वज्र सुखे वृक्ष को जला डालता है वैसे ही अनवसर में ही जिसमें लोगों का परलोक गमन होता है ऐसा दुर्भिक्ष क्रोधी चंडालों चंडालों की मंडली से परिपूर्ण अन्न तृण पत्ते और जल के अभाव से युक्त विंध्याचल के जल प्रदेश में आया मेघ समूह बरसते बरसते न थे बरसते न थे देखते ही नष्ट हो जाते थे यह भी मालूम नहीं वे कहा रहते थे कपड़े से चने हुए से अत्यंत से, मिश्रित वायु थी। वनस्तलिया शून्य थी सूखे हुए सूखे हुए मरमर शब्द करने वाले पत्तों से वे युक्त थी और चारों ओर वनाग्नि से परिवेष्ट थी अतएव मालूम पड़ता था मानो बहुत दिनों से उन्होंने संन्यास ले रखा हो अनवसर में उत्पन्न हुआ दुर्भिक्ष बड़ा भीषण हुआ उसमें बना अग्नि उद्दाम गति से फैली थी संपूर्ण वन सुखाए गए थे तृण और लताओं की भस्म ही शेष रह गए थे सबके अंग धूली से धूसुर धूसरित तो हो गए थे सब मानव मारे भूखे भूख भुक के व्याकुल थे उस दुर्भ, दुर्भिक्ष में अन्न तृण और पानी का कही नाम न था सब नगर और ग्राम उसमें उत्कृष्ट अरण्य बन गए थे उस दुर्भु दुर्भिक्ष काल में प्रतित हो रहे मृग तृष्णा के जल में भैंसों का युथन नहीं रहा था जंगल का आकाश वायु से उड़ाए गए जलकनों को भी धारण नहीं करता था पानी शब्द मात्र के श्रवण से लोगों के झुंड के झुंड उत्कंठित होते थे सूर्य के ताप के विस्तार से उत्पन्न हुए शेष से शोष से सब मनुष्य दुखी हो रहे थे घास पत्ती खाने के उद्योग से अत्यंत क्षुभित हुए लोगों का उस दुर्भिक्ष में जीवन चला गया था अपने शरीर को चबाने की अभिलाषा से दांत परस्पर एक दूसरे को काटते थे यह मांस है ऐसी शंका से खैर के उग्र अग्नि कनों से कनों के समूह को लोग निकल गए थे मंडक की यानी एक प्रकार के पकवान की भ्रांति से निस्सार वन में पत्थरों के टुकड़े को भी लोग निकल गए थे माता, पुत्र, पिता आदि परस्पर से दुखी होकर प्राणों के भय से लिपटे थे मांसाहारी पक्षियों के पेट में पूरी निगली गई सुंदर सारिकाएं शब्द करती थी परस्पर अंगों के काटने से संपूर्ण धरातल रुधिर से सिक्त था मदोन्मत्त और क्षुभित हाथी शेरों को निगलने के लिए सन्नद थे गुफाओं में हमें कोई निगल न जाए इस आशंका से एक एक करके घूम रहे सिंहों से उसकी भीषणता कहीं अधिक बढ़ गई थी परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हुए लोगों के मल्ल चरित्र को वह धारण करता था उस भीषण दुर्भिक्ष में पत्तों से सहित पेड़ों को अंगारों से भरी हुई तेज आंधी उड़ा रही थी प्राणियों के रुधिर को पीने के लिए उत्खंडित बिलार गेरू आदि धातुओं की तट तटभूमि को छाटते थे अग्नि की ज्वालाओं के घन घटाटोब से वह दुर्भिक्ष काल आवर्त से और वनवायु वन से युक्त था सभी सभी जगहों में चट चट शब्द कर रहा रही अग्नि की ज्वालाओं से सबके सब जंगल उसमें पीछे पीले पड़ गए थे जिन झाड़ियों में बनाग्नि से अजगर जल गए थे उनसे उठे हुए धुएं से जो उनके अधिक फलने फूलने के लिए दी गई धूप के तुल्य प्रतीत होता था सब पेड़ और झाड़िया रुष्ट पुष्ट हो गई थी वायु के झोंके से परिवेषित वनाग्नि की ज्वालाओं से संध्या कालीन मेघ के तुल्य सारा आकाश था। उस दुर्भिक्ष में चारों ओर उद्दाम हाहाकार मचा था वनाग्नि से उड़ी हुई भस्म से बिना दंड के छाते तने हुए थे मारे भूख के रो रहे नर नारियों के आगे दीन हीन बालक रो चिल्ला रहे थे सभ्रांत पुरुष दांतों से बड़े बड़े शवों के मांस को काट रहे थे मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े वेग से निगलने के कारण लोग खून से खून से तर अपनी अंगुलियों को निगल रहे थे उस दुर्भिक्ष में दुर्भिक्ष में लोग नीले पत्ते और लताओं की आशंका से धुएं की नीड़ छवि को पीते थे आकाश में घूम रहे गीद आकाश में उड़ रहे अंगार रूपी मांस खंडकों को निकल रहे थे यानी आकाश में अंगारे इधर उधर उड़ रहे थे यही, यह मांस पिंड है, यह समझकर गिद निकलते थे परस्पर एक दूसरे के अंग को काटने वाले लोगों के पलायन से वहा बड़ी व्याकुलता हो रही थी जोर से धसकती हुई अग्नि की भड़भड़ाहट से लोगों के हृदय और पेट फट रहे थे गहरे गड्ढों में प्रवेश कर रहे वायु के झनकार से झनकार के समान भीषण वनाग्नि की लपटें धदक रही थी भयभीत हज घीकार से वहाँ वृक्षों पर अंगार उड़ रहे थे जो विंध्याचल का प्रदेश पहले बड़ा मनोहर था वह इस प्रकार से प्राणी विनाशकारी दुर्भिक्ष को पाकर अनवसर में जिसमें देश नष्ट हो रहे, रहे है शुष्क शुष्क कटो शुष्क कोटर वाला होकर प्रलय काल में उगे हुए बारह सूर्यों की अग्नि से जल जले हुए जगत की तुल्यता को प्राप्त हुआ वह देश जहां पर धधक रही अग्नि से जटायुक्त हुए वृक्षों में बह रही हवा के संचार से लोग बहुत पीड़ित थे अग्नि सूर्य और सूर्यपुत्र शनैश्चर की क्रीडा भूमि रूपी घर की तुलना को प्राप्त हुआ 108 वासर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण 109 वासर्ग। दुर्भिक्ष पीड़ित विंध्य प्रदेश से स्त्री रही, स्त्री सहित निकले हुए पुत्र की आपत्ति देखकर अग्नि में प्रवेश करने के लिए इच्छुक राजा का जाग कर सदस्यों से संवाद राजा ने कहा हे सभा उस समय उक्त कष्टदाय दैव की प्रतिकूलता के जो अत्यंत संताप देने वाली थी अतएव यदि उसे अकाल में प्राप्त घोर प्रलय कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी सिर पर पड़ने पर जैसे शरद ऋतु में आकाश से मेघ कहीं दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं वैसे ही कोई लोग अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ निकल दूसरे देश में चले गए जैसे वन में काटे गए वृक्ष वही पर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वैसे ही कितने लोग जो अपने पुत्र स्त्री श्रेष्ठ बंधुओं को अपने शरीर के अवयवों की नाई छोड़ नहीं सकते थे वही पर हो गए। जैसे अपने घोसले से निकले हुए पक्षियों को जिनके पंख नहीं निकले हो बाज खा जाते हैं, वैसे ही अपने घर से निकले हुए कितनों को बाघ भालू आदि जंगली जानवर चट कर गए। पतंगों की नाई कोई लोग जली हुई आग में प्रविष्ट हो गए, कोई पहाड़ से लुड़की हुई शिलाओं की भांति गड्ढों में गिर गए। मैं तो उन और मित्रों को छोड़कर मेरे पीछे चल सकने में समर्थ केवल अपने कुटुम्ब को लेकर बड़ी कठिनाई से उस दुर्भिक्ष पीड़ित देश से निकल आया अग्नि वायु बाघ आदि हिंसक जीवों और सर्प की आंखों में धूल झोंक यानी उनसे बचकर मैं मृत्यु के भय से सपत्नी निकल आया उस देश की सीमा में पहुंचकर वहां एक ताड़ के पेड़ तली अपने कंधे से बच्चों को जो विविध अनर्थों के साथ भीषण थे उतारकर मैंने चिरकाल तक विश्राम किया मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी रउ रव नरक से निकले हुए पुरुष के सदृश में थका था और ग्रीष्म ऋतु के प्रचुर वनाग्नि के संताप से पीड़ित में जल रहित कमल के था। तदुपरांत चंडाल की पुत्री के मेरी पत्नी के के उस पेड़ के तले विश्राम लेने दो लड़कों को छाती से लगाकर सो जाने पर पृच्छक नाम का एक लड़का मेरे आगे बैठा था जो सबसे छोटा और बड़ा भोला भाला होने के कारण हम दोनों का बड़ा दुलारा था उसने दीन होकर और आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा पिताजी मुझे जल्दी खाने के लिए मांस और पीने के लिए रुधिर दीजिए बार बार ऐसा कहता हुआ वह नन्ना अवस्था को प्राप्त हुआ और मारे भूख के बार बार रोने लगा मैंने उससे बार बार कहा बेटा मांस नहीं है फिर भी वह मंदमती मुझे मांस दीजिए कहता ही रहा तदुपरांत पुत्र के प्रति गहरे स्नेह से बने हुए स्ने मेरे, मेरे भी स्वीकार कर लिया स्नेह और करुणा से मोह में पड़े हुए तथा अत्यंत दुखित हुए मैंने जो की उस तीव्र आपत्ति को सहने में समर्थ न था बच्चे की उस पीड़ा को देखकर सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए और उस काल उसका योग्य सरुद मरण के लिए मन में निश्चय किया वहाँ पर लकड़ियों को एक त, एक, एक कर मैंने चिता बनाई। वह चिता चिता शब्दों से मेरी करने सी स्थित हुई। उस चिता में जैसे ही मैं अपने को फेंकने लगा वैसे ही इस सिंहासन से राजा रूप में बड़े वेग से चलित हुआ तदनंतर तुरी के शब्द से और जज से मैं जगाया गया इस प्रकार प्रकारिक ने जैसे अज्ञान जीव की सैकड़ों दशावों से युक्त मोह उत्पन्न करता है वैसे ही यह मोह मुझ में उत्पन्न किया अत्यंत राजा राजाधिराज लवन के यह कह चुकने पर के क्षण में वही पर अंतरहीत हो गया आश्चर्य से आखे तरेरते तरे हुए सदस्यों ने राजा से कहा राजन जिसको धन की इच्छा नहीं है वह इंद्र जालिक नहीं हो सकता यह संसार की स्थिति समझाने वाली कोई दैवी माया है संसार मनोविलास मनोवि संसार मनोविलास मात्र है यह इस माया में प्रतीत होता है सर्वशक्ति भगवान विष्णु का विलास रूपी मन ही जगत है सर्वशक्तिशाली विधाता की सैकड़ों विचित्र शक्तियां हैं जिनसे विवेकशील मन को भी वे मन से मोहित करते हैं जिन्हें लोक का वृत्तांत भलीभांति भांति ज्ञात है ऐसे ये महीपति कहा और पावर लोगों की मनोवृत्ति जानने योग्य यह बड़ा अभ्राभारी संभ्रम कहा विधाता की माया से ही यह अघटित घटना घटी है ऐन्द्र की इच्छा नहीं है यह मन में मोह डालने वाली माया है इंद्र जालिक तो नित्य धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता वे तो बड़े प्रयत्न से धन मांगते हैं। वे अदृश्य नहीं हो जाते इन दो हेतुओं से संदेहाकूल हम लोग संदेह सागर के तटरूप निर्णय को प्राप्त हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते है वत्स श्री रामचंद्र जी उस समय उस सभा में मैं उपस्थित था इसलिए यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है दूसरे के मुंह से नहीं सुना है हे महात्मन इस प्रकार बहुत सी कल्पनाओं से बद्ध मूल अतएव फल पल्लव और शाखाओं से विस्तार को प्राप्त वृक्ष के समान मन आत्मा के स्वरूप को छिपा स्वयं सर्वोत्कर्ष में स्थित है विचार जनित ज्ञान से मन को निर्वास निर्वास निकसता निर्वास निकतारूप श्रम को प्राप्त करा देने से मन की आत्म स्वभाव होने पर भेदक उपाधि का बाध हो जाने से आप परम पवित्र पद को प्राप्त हो जाएंगे 109 सौ नौवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सौ सर्ग मन के वैभव के वर्णन द्वारा मन के शमन के उपाय का वर्णन श्री वशिष्टी कहते हैं वत्स परम कारण यानी अध्यान से ही सर्वप्रथम शुद्ध चेतन चैत्य पदवी को प्राप्त हुआ वस्तुतः वह चैत्य पदवी को प्राप्त नहीं है क्योंकि वह निर्विकार है इस प्रकार की वस्तु स्थिति वाले पदार्थों के नाम रूप के जो की, जो जो है है ही जो की है ही नहीं क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होने पर वह चिथि अपनी अपनी स्वाभाविक पूर्णता को भूलकर कर असत मनोरूपता को प्राप्त होकर अनादिकाल से लेकर जन्म मरण आदि भ्रमो से मोह में पड़ती है भाव यह है कि चेतन का चेत्योन्मुख होना ही अनर्थों की जड़ है इसीलिए उसी का निरोध करना चाहिए इस प्रकार आती तुच्छ वासना सहस्त्रो हुई मनोवृत्ति रूप से स्थित वह चिति जैसे बालिका वेतालों का जो विस्तार करती है, वैसे ही असत ही दुखों का खूब विस्तार करती है जैसे स, अ, सकलंग असत मनोवृत्ति चेतन के दुख की वृद्धि करती है वैसे ही वासनाओं का क्षय हो जाने पर वासना रूपी कलंक से निर्मुक्त स्वाभाविक सद्रूप मनोवृत्ति ही इस तरह महादुख को शून्य करती है जिस तरह सूर्य की प्रभा अंधकार को दूर कर देती है यानी बोध से महादुख का बाध कर देती है मन दूर को समीप बना देता है और समीप को दूर कर देता है जैसे छोटा बच्चा चिड़ियों के बच्चों में अपना पराक्रम दिखाता है वैसे ही मन प्राणियों में अपना प्रभाव दिखाता है जैसे भ्रांत पति दूर से स्तानु भी पिशाच प्रतीत होते है, होता है वैसे ही वासनाओं वाले अज्ञानी चित्त को अभय में यानी जहा भय नहीं है वहां भी भय होता है कलंक से यानी वासनाओं से मलिन हुआ मन मित्र में शत्रुत्व की शंका करता है देखिए न नशे में चूर हुआ प्राणी पृथ्वी को घूमती हुई देखता है मन के व्याकुल होने पर चंद्रमा से वज्र की उत्पत्ति होती है अमृत की क्यों न हो यदि यह विष है ऐसी बुद्धि से उसका पान किया जाए तो अवश्य विष का, का कार्य मूर्छा मरण आदि होता है वासनाओं से परिपूर्ण मन गंधर्व नगर को जो असत है सत के समान देखता है और जागृत को स्वप्न के सदृश देखता है मन की उत्कट वासना प्राणी के मोह की एकमात्र कारण है उसी को प्रे, उसकी प्रयत्न के साथ मूलोच्छेद पूर्वक जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए वासना रूपी जाल से खींचा गया मनुष्यों का मन रूपी हिरण संसार रूपी वन की झाड़ी में अत्यंत विवशता को प्राप्त होता है जिस विचार ने जीव की ज्ञेय पदार्थों की वासना का उच्छेद किया मेघों के आवरण से रहित सूर्य के प्रकाश के तुल्य उसका प्रकाश विराजमान है इसीलिए तुम नर को मन ही समझो देह न समझो देह जड़ है मन को न लोग जड़ कहते हैं और न जड़ कहते हैं हे रघुवर जो मन ने किया उसी को आप किया हुआ समझिए हे पुण्यमय जिसका मन ने त्याग किया उसी को त्याग किया हुआ जानिए एकमात्र मन ही यह सारा जगत है और मन ही भूमि का प्रांत है मन ही आकाश है मन ही भूमि है मन ही वायु है मन ही महत्व है मन यदि सूर्य आदि पदार्थों में प्रकाश आदि रूप से युक्त न हो तो सूर्योदय होने पर भी ये प्रकाश आदि कदापि न हो हो। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वह मूढ़ कहा जाता है शरीर के मोह को प्राप्त होने पर शव को कोई मूढ़ नहीं कहता है मन जब देखता है चक्षु हो जाता है जब सुनता है तब श्रोत्रता हो हो जाता हो, प्राप्त होता है स्पर्श करने से वह त्व भाव को प्राप्त होता है सूंघने से वह घृणता को प्राप्त होता है रस का स्वाद लेने से जिव्वा बन जाता है नाटक में जैसी एक ही नट वेशभूषा के परिवर्तन से नाना आकारों को प्राप्त होता है वैसे ही देह में इन पूर्वोक्त विचित्र वृत्तियों में मन की ही अनुवृत्ति होती है मन छोटे पदार्थों को बड़ा बना देता है सत्य पदार्थ में असतः स्थापित कर देता है स्वादिष्ट वस्तुओं को कटु बना देता है और शत्रु को मित्र बना डालता है जो वृत्ति जो वृत्तिवर्ती चित्त का प्रतिभास है यानी चैतन्य द्वारा उज्ज्वलित मन की घट पट आदि विषयाकार वृत्ति है वही प्रत्यक्ष नामक प्रमाण है क्योंकि लोक में तथा शास्त्र में ऐसा ही अनुभव है प्रतिभास के कारण ही स्वप्न से व्याकुल चित्त वाले हरिश्चंद्र की एक रात बारह वर्ष की हो गई चित्त के प्रभाव से ही ब्रह्मलोक में गए हुए राजा इंद्र का एक मुहूर्त एक युग में बीत गया यदि हरि स्मरण आदि रूप मनोहर चित्त वृत्ति का उदय हो तो घोर रौरव नरक दुख भी सुख रूप में परिवर्तित हो जाता है जैसे की प्रात, प्रात मुझे अवश्य राज्य प्राप्त होने वाला है इस बात का जिसे ब्रमाणों में निश्चय है और जिसके हाथ पैर हथकड़ी और बड़ी से हथकड़ी और बेड़ी से भली भांति बंधे हैं उसका बंधन दुख के बदले सुख रूप में परिवर्तित हो जाता है जैसे डोरे के जल जाने पर की माला टूट जाती है वैसे ही मन के जीत लेने पर सब इंद्रियावश में आ जाती है श्री रामचंद्र जी मन की इससे बढ़कर पदार्थों में पदार्थों की विपरीत कल्पना की सामर्थ्य और क्या कही जाए देखिए ना मन सब जगह स्थित समत्व स्वच्छत्व निर्विकारत्व सूक्ष्मत्व आदि स्वभाव वाली साक्षी स्वरूप सब पदार्थों में अनुगत चैत्य पदार्थों से अभिन्न चिन्ह मात्र रूप आत्मसत्ता मात्र से स्थित वागादि क्रियाओं से रहित भी ब्रह्म को देहताम्य दा, देहता की कल्पना से देह के तुल्य और जड़ बनाकर अंतकरण में काम संकल्प रूप भ्रांति से और बाहर पर्वत नदी समुद्र आकाश नगर आदि की लीला से कल्पना कर विरथ ही घूमता है विवेक से जागरूक हुआ मन भी यद्यपि स्त्री अधर आदि वस्तु अस्वादु और उच्चिट है तथापि उसे राग आदि से अभिष्ट के तथा डालता है डालता है क्योंकि विरक्त पुरुषों की अमृत में भी हेयता बुद्धि देखी, देखी ही जाती है जिन्होंने पूर्णता का साक्षात्कार नहीं किया उन्ही का मन पदार्थों में अभिमत का आकार वाले आत्म चमत्कार करता है तत्व का मन नहीं, नहीं वायुता को प्राप्त होता है प्रकाशों में प्रकाशता को प्राप्त होता है द्रवों में द्रवता को प्राप्त होता है पृथ्वी में कठिनता को तथा नहीं है इस प्रकार जिनका ग्रहण होता है उन शून्य वस्तुओं में शून्यता को प्राप्त होता है यो चित शक्ति से हुआ मन सर्वत्र अप्रतिहर स्वच्छंदता को प्राप्त होता है देश और काल के बिना ही मन सफेद को काला कर देता है और काले को सफेद कर डालता है इस चित्त का इस चित्त की इस प्रकार की अद्भुत शक्ति देखिए मन यदि अन्य स्थान में संलग्न हो तो खूब छबाए गए स्वादिष्ट भोजन तक का जिहा को स्वाद प्रतीत नहीं होता है इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा जो वस्तु चित्त द्वारा देखी गई वही है। यदि चित्त ने नहीं देखी तो सामने स्थित होने पर भी वस्तु दृष्ट नहीं है नहीं होती जैसे अंधेरे में छाया चित्र रूप नीलता की कल्पना होती है वैसे ही उसने अपने में इंद्रियों का निर्माण कर रखा है यद्यपि इंद्रियों द्वारा आलोचित आकार को धारण करने से मन इंद्रियों के कारण साकार है और इंद्रिया मन के अधीन पदार्थ के आलोचक होने से मन से साकार है इसी इस प्रकार दोनों में समता है तथापि तो मन उत्कृष्ट है क्योंकि मन से इंद्रिया उत्पन्न हुई है इंद्रियों से मन उत्पन्न नहीं हुआ है मूढ़ों की दृष्टि से चित्त और शरीर का अंधकार और प्रकाश के समान अत्यंत भेद है जिन महात्माओं की दृष्टि से मूढ़ मूढ़ दृष्टि से अत्यंत भिन्न चित्त और शरीर का ऐक्य है उन महापंडितों को ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान हो गया है अतएव वे सबके वंदनीय हैं। जिसका बालों का जुड़ा सुगंधित फूलों से सुशोभित है और जिसने हावभाव से कटाक्ष ऐसी नाई का मन रहित पुरुष के शरीर से चिपट भी जाए तो उसकी दृष्टि में काट और भीत के तुल्य है यानी तनिक भी विकार पैदा करने में सक्षम नहीं है वीतराग नाम के मुनी के मुनि मुनि ने मन के अन्यत्र संलग्न होने के कारण वन में मांसाहारियों द्वारा चबाए गए हाथ को भी नहीं देखा जो कि ध्यान के समय गोद में पसारा था मुनि के मन की भावनाएं जो अभ्यास की अधिकता से उत्पन्न की जाती है बड़े से बड़े दुखों को सुख बनाने के लिए तथा सुखों को दुख रूप में परिणत करने के लिए अनायास ही समर्थ होती है मन कहीं और जगह में उलझा हो तो बड़े जतन से कही जा रही कथा भी ऐसे हो जाती है, जैसे कि कुल्हाड़ी, जैसे कि कुल्हाड़ी से काटी गई लता छिन्न भिन्न हो जाती है यदि मन पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो तो घर में बैठा हुआ जीव भी स्वप्न में सफेद मेघों से युक्त कंदराओं की भ्रांति के दुख का अनुभव करता है स्वप्न में में मन के उल्लास को प्राप्त होने का, होने का पर में ही निर्मित नगर पर्वत आदि आकाश में निर्मित नगर पर्वत आदि के सदृश अपने अपने कार्य को करने में समर्थ दिखाई देते हैं। चंचल समुद्र जैसे अपने में लहरों की कतार को फैला देता है वैसे ही मन स्वप्न में अपने से विक्षिप्त में ही पर्वत और नगरों की परंपरा का विस्तार करता है जैसे समुद्र समुद्रांतरवर्ती जलतरंग, तरंग आवर्त और छोटी छोटी लहरों के रूप में परिणत होता है वैसे ही देह के मध्यवर्ती मन भी स्वप्न के आवेश से पर्वत और नगरों की श्रेणी के रूप में परिणत होता है जैसे पत्र लता पुष्प फलों की शोभा अंकुर से अतिरिक्त नहीं है यानी अंकुर से ही उत्पन्न है वैसे ही जागृत स्वप्न आदि विभ्रम मन से अतिरिक्त नहीं है यानी मन के ही कार्य है जैसे सुवर्ण की प्रतिमा सुवर्ण से भिन्न नहीं है वैसे ही क्या जगत और उसके स्वप्न की विविध क्रियाएं चित्त से पृथक नहीं है जैसे जल की धारा सीकर तरंग बुद, बुद आदि शोभा दिखाई देती है यानी एक ही जल धारा आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है वैसे ही मन की यह विचित्र विभव वाली नाना विचित्रता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है जैसे श्रृंगार आदि के आवेश से नट विलक्षण विलक्षण वेशों के आविर्भाव को स्वीकार करता है वैसे ही यहाँ पर अपनी चित्त वृत्ति ही राग के आवेश से जागृत और स्वप्न दृष्टि से आविर्भाव को प्राप्त होती है जैसे राजा लवण लवण में में हुई थी, वैसे ही यह विशाल जगत मन का स्फूर्ण रूप ही है मन जिस जिस किसी का संकल्प करता है शीघ्र वही हो जाता है इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी स्फूर्ण रूप मन को आप जैसा चाहते हैं, वैसा कीजिए यह मन गर नदी पर्वत रूपता को प्राप्त होकर देहीयों के अंदर स्थित होकर ही जाग्रत स्वप्न जगत का विस्तार करता है जैसे भ्रांति वा चंडाल दैत्यता को प्राप्त होकर नाग नागता से यानी गजता या सर्पता से वृक्षता या पर्वतता को प्राप्त होता है जैसे पितृत्व से पुत्रता को प्राप्त हुआ मनुष्य अपने संकल्प से नरता के नरता से नारित्व वस्तु के रूप को प्राप्त होता है मन चिरकाल से अभ्यस्त संकल्प से ही मरता है और संकल्प से ही फिर उत्पन्न होता है और स्वतः आकृति रहित होने पर भी जीवाकार को प्राप्त होता है विस्तृत मन में जिसमें मनन द्वारा दृढ़ वासना अत्यंत मोह को प्राप्त हुई है संकल्प से जन्म स्थान सुख दुख रहते हैं, वे देश और काल के कारण कभी प्रचुर हो जाते हैं अथवा कभी स्वल्प हो जाते हैं। जैसे कोल्लू आदि यंत्र से तीनों के पैरने से तेल सदा के लिए स्पष्ट हो जाता है वैसे ही चित्त के अंदर घनीभूत भूत सुख और दुख मन मन की वृत्ति से स्फुटता को प्राप्त होते है हे श्री रामचंद्र जी संकल्प ही देश और काल के नाम से कहा जाता है क्योंकि संकल्प के कारण ही देश और काल की स्थिति है भाव यह की देश और काल स्वल्प ही क्यों न हो यदि मन से उनके प्राचुर्यों का संकल्प किया जाए तो उनकी विपुलता का अनुभव होता है तथा विषय कितना भी तुच्छ क्यों न हो मन से उसे उत्तम समझे तो उसमें अधिक अनुराग देखा जाता है इससे देश और काल की स्थिति संकल्प से ही है यह जो कहा वह ठीक है मन शरीर के संकल्प के सफल होने पर ही स्थूल शरीर शांति को प्राप्त होता है उल्लसित होता है आता है जाता है प्रसन्न होता है शब्द करता है स्वयं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करता है जैसे पतिव्रता नारी अपने संकल्प से उदित विविध विस्तृत उमंगों से अंत के आंगन में विलास करती है वैसे ही मन इस देह में अपने संकल्प से कल्पित विविध विस्तृत उमंगों से विलास करता है इसीलिए जो पुरुष विषयों के अनुसंधान में मन को स्वतंत्रता नहीं देता उसका मन गजबंधन स्तंभ में बंधे हुए हाथी के समान विलय को प्राप्त हो जाता है जैसे स्तंभ स्तब्ध हुआ शत्रु किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है वैसे ही जिसका मन सद्वस्तु के सिवा अन्यत्र कुछ चेष्टा नहीं करता वही परमार्थ रूप से उत्तम पुरुष है उससे अतिरिक्त पुरुष कीचड़ के कीड़े है है निष्पाप एक स्थान में स्थित जिसका मन निश्चल हो गया है वह ध्यान से सर्वोत्तम पद यानी ब्रह्म से संगत हो गया यानी ब्रह्मीभूत हो गया जैसे मंदरा चल के निश्चल से निश्चल होने पर क्षीर सागर शांत हो जाता है वैसे ही मन के संयम से संसार भ्रांति शांत हो जाती है भोग संकल्प के विलासों से विलासों से जो जो मानसिक वृत्तिया उदित होती है वे ही संसार रूपी वीष वृक्ष के अंकुर के बीज है मद और मोह से मंदमति और मूढ़ ये पुरुष रूपी दुष्ट भवर चित्तरूपी चंचल कमल को घेरकर घूमते हुए महाजता के प्र, महा प्रवाह रूप जल वेग से युक्त भवंडर के चक्करों से घूमने वाले प्रबल दूसरी चिंता से कटे हुए और चिरकाल तक निष्फलता प्राप्त होने से देह के साथ नष्ट हुए चिंता रूपी चक्र भ्रमण में गिरते हैं एक सौ दसवा समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सर्ग यत्न से अभिमत वस्तु के तथा अहंता ममता के त्याग का और चित्त पर विजय पाने के उपाय का तथा चित्त की एकाग्रता का, का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी मैं इस चित्तरूपी महाव्याधि की चिकित्सा की महोषधि को आपसे कहूंगा जो स्वाधीन है अवश्य पुरुषार्थ को सिद्ध करती है बड़ी मीठी और अव्यर्थ है सुनिए प्रिय बाह्य विषय का परित्याग कर एकमात्र आत्माकार वृत्ति धारा रूपी अपने ही पौरुष प्रयत्न से चित्त रूपी वेताल पर शीघ्र विजय प्राप्त की जाती है अभिमत वस्तु का त्याग करता हुआ जो पुरुष राग आदि चित्त की व्याधि से रहित होकर रहता है वह मन को इस प्रकार जीत ही चुका है। चुका है, जिस प्रकार की सुंदर दांत वाला आत्म मात्राकर वृत्ति धारा रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक की राग चपलता आदि रोगों के प्रतिकार द्वारा रक्षा की जाती है वह अवश्य वह अवस्तु से हटाकर वस्तु में यानी तत्व में लगाया जाता है और बोधित किया जाता है हे मननशील श्री रामचंद्र जी आप चिंता रूपी अग्नि में तपाए गए मन रूपी लोहे को शास्त्राभ्यास और सत्संग से धीर तथा संतापरहित संताप संताप मन रूपी लोह शस, शस्त्र से काट डालिए जैसे बालक लाड़ प्यार और भय से किसी प्रयत्न के बिना इधर उधर जहाँ चाहो वहाँ लगाया जा सकता है वैसे ही चित्त भी क्षम दम आदि उपायों से जिधर चाहो उधर लगाया जा सकता है इसलिए चित्त पर विजय प्राप्त करने में कौन सी कठिनाइये है उत्तर काल में अभ्युदय रूप फल देने वाले समाधि के अभ्यास रूप कर्म में लगे हुए मन को पुरुष अपने पुरुष प्रयत्न से ही चिदात्मा के रूप से एकता को प्राप्त कराए जिसको अपने अभीष्ट वस्तु के विषय में वैराग्य वृत्ति मुश्किल हो गई हो जो अपने आधीन और परमहित कर है उस पुरुष रूपी कीड़े को धिक्कार है अपनी वृत्ति से और अरमनीय वस्तु की परम रमनीय ब्रह्म रूप से भावना करके जैसे कोई बड़ा नामी पहलवान बच्चे को अनायास पछाड़ देता है जीत लेता है वैसे ही मन पर अनायास विजय प्राप्त प्राप्त ही जा अनायास विजय प्राप्त ही जा सकती है प्राप्त की जा सकती है अपने पौरुष प्रयत्न से शीघ्र ही मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है चित्तरित पुरुष जिसका चित्त स्वतंत्र नहीं है वह पुरुष प्रयास के बिना शीघ्र ही ब्रह्म में पैर रखता है यानी ब्रह्म को प्राप्त करता है जो लोग केवल अपने चित्त का निग्रह नहीं कर सकते जो कि स्वाधीन और सहज सात्य है वे पुरुषों में गीधड़ है उनको बार बार अधिकार है एकमात्र अपने पौरुष से प्राप्त होने वाले अपने अभिष्ट का परित्याग रूपी मन के निग्रह मात्र के बिना शुभ गति नहीं है एकमात्र मन के मरण मरण से प्राप्त होने वाले आत्मतत्व साक्षात्कार के स्वराज्य सुख से सुख के विरोधी मोह आदि शत्रुओं से रहित अचल अनादि अनंत स्वराज्य की इसी जीवन देह में आप निःशंक होकर प्रतिज्ञा कीजिए अपने अभिष्ट मोक्ष सुख का निवेदन करने वाले प्रधान साधन रूप मन के निग्रह के बिना गुरु पदेश, मंत्र आदि साधन तृण के तुल्य असार है यहाँ गुरुपदेश शास्त्राभ्यास आदि की निंदा में तात्पर्य नहीं है किंतु मन के शमन की स्तुति में तात्पर्य है श्री राम जब संकल्प परित्याग रूप तीक्षण शस्त्र से मूल के साथ चित्त का उच्छेद हो गया तभी पुरुष सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म हो जाता है अपने संवेदन द्वारा इस संकल्प रूप अनर्थ का निग्रह होने पर तदनंतर शांति आदि साधनों से संपन्न जीवन मुक्ति होने पर अधिकारी पुरुष के शरीर में कौन क्लेश है अर्थात कुछ नहीं है हे hey पुरुषों से संकल्प पुरुषों से संकल्प से कल्पित दैव का अनादर कर पुरुषार्थ रूप आत्मसंवेदन से अपने चित्त को अचित, अचित्त बना दीजिए यानी संकल्प विकल्प रहित बना दीजिए <coughs> चित्त को बहुत काल तक का उस किसी एक महापदवी को यानी को प्राप्त हुआ बनाकर पीछे साक्षात्कार वृत्ति से आविर्भूत से, से पर, परिपूर्ण चिन्मात्र रूप हो वो यह अर्थ है पहले आप चिन्मात्र भावना से युक्त हो चिन्मात्र भावना की स्थिरता के लिए अति सावधान बुद्धि से युक्त होदन चित्त को चित्त से ग्रस्त करके किसी प्रकार की व्याकुलता से रहित होकर चित्त से पर आत्मा का धारण कीजिए परम पौरुष का अवलंबन करके चित्त को अचित्त बनाकर उस महापदवी को यानी पर ब्रह्म रूपता को प्राप्त जहां पर नाश नहीं होता है हे श्री रामचंद्र जी जैसे दिग्भ्रम होने पर पश्चिम दिशा में यह पूर्व दिशा है यह संवेदन विपर्यास रूपी बुद्धि जो उस समय बिल्कुल स्थिर रहती है विवेक स्थिरता रूपी पुरुष प्रयत्न से जीती जा सकती है वैसे ही मन भी पुरुष प्रयत्न से ही शीघ्र जीता जा सकता है उद्वेग न होना राज्य आदि संपत्ति का कारण है अनुद्वेग से जीव के मनोजय की सिद्धि होती है और जिस मनोजय से तीनों लोगों का विजय भी, भी त्रूण के सदृश सहज हो जाता है जिसमें अंग छेदन ऊर्गमन अधप पतन आदि कुछ भी नहीं होते उस स्वभाव मात्र की व्या, व्यावृत्ति में कौन सा क्लेश है जो नरादम अपने मन में निग्रह में भी समर्थ नहीं है जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है वे व्यवहार व्यवहारावस्थाओ में कैसे व्यवहार करेंगे मैं पुरुष हूं मैं, मैं मरा हूँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ हु, और मैं जीता हूँ इत्यादि कुदृष्टिया चपल चित्त की असत ही उदित हुई वृत्तियां प्रतीत होती है यहाँ पर न कोई मरता है न उत्पन्न होता है मन अपने मरण और अपने लोक गमन की स्वयं कल्पना करता है इस लोक से मन परलोक में जाता है और वह अन्य रूप से स्वरित होता है वे मरण और परलोक गमन जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक मन को प्राप्त होते हैं। इसलिए पुरुष को मरण का भय कैसे इस लोक में इस लोक के रूप से मन विचरण करे और परलोक में परलोक रूप से विचरण करे इसलिए जब तक मोक्ष न हो तब तक चित्त ही तत्तत्प से विद्यमान कहते हैं इस संसार का चित्त से अतिरिक्त रूप नहीं है लोग भाई सेवक आदि के मरने पर व्यर्थ शोक करते हैं। वह निर्विकार अपने चैतन्य से पृथक अपना चित्त ही है ऐसा मेरा निश्चय है अन्य सत्ता निरपेक्ष सत्ता वाले यानी जिसकी सत्ता किसी अन्य सत्ता की अपेक्षा नहीं करती सबके हितकारी माया रूपी मलिनता से रहित सब प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण रूप श्रुति द्वारा बोधित परमात्मा में चित भाव मात्र से परिशेष रूप चित्त के उपशमन के सिवा मुक्ति का दूसरा उपाय ही नहीं है इस बात का ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों में नीचे के पाताल आदि लोकों में और अन्य द्वीपों में तत्वदर्शी विद्वानों ने एक बार नहीं अनेक बार विचार कर निश्चय किया है सर्वश्रेष्ठ प्रमाण रूप श्रुति से बोधित सत्य सर्वव्यापक तथा माया कलंक रहित बोध के हृदय में उदित होने पर मन के विलय मात्र से परम शांति प्राप्त होती है अत्यन्त विस्तीर्ण दहराकाश रूपी ब्रह्मचित्त में चरम वृत्ति से प्रदीप्त चित्त रूपी तलवार की धारा से मन को बिना किसी संदेह से मारो ऐसा करने से मानसिक चिंता आपको बंधन में नहीं डालेगी यदि रम्य से प्रतित होने वाले स्त्री, पुत्र आदि को आप, आपने अरमनीय जान लिया, तब तो चित्त के सब अंग प्रत्यंग निश्चय ही कट गए ऐसा मेरा विश्वास है यह दिखाई दे रहा पिता द्वारा उत्पादित देह और यह देह से संबंध रखने वाला घर खेत आदि जिसका कि पहले पिता ने उपार्जन किया था मेरा है ऐसा जो भ्रम है केवल यही मन का शरीर है जैसे कोई वस्तु हसिया से हसियां से काटी जाती है वैसा ही यह मन शरीर भावना न करना रूप करना रूप शस्त्र से काटा जाता है इसे फिर से दोहराते हैं। जैसे कोई वस्तु हसिया से काटी जाती है वैसे ही यह मन शरीर भावना न करना रूप शस्त्र से काटा जाता है जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादल के टुकड़े वायु से उड़ाए जाते हैं, वैसे ही पूर्वोक्त अहम मम इत्यादि कल्पना न करना न करने से मन उड़ाया जाता है नष्ट किया जाता है अपने अधीन अकिन यानी अनायासाध्य अति स्वच्छ असंकल्पन में कौन सा भय है जहां पर शस्त्र अग्नि आंधी आदि होते हैं, वहीं पर भय होता है यह कल्याणकारी है यह नहीं है यह बात बालकों तक में प्रसिद्ध है इसीलिए जैसे कोई विज्ञान पुरुष बालक पुत्र को भले कार्य में लगाता है वैसे ही पंडित को चाहिए मन को उत्तम कल्याण में लगाएं। अक्षय यानी जिसका नाश होना कठिन है अनवीन यानी अबाल यानी अभिमानी मन रूप सिंह को जो कि संसार की वृद्धि करता है जो लोग मारते हैं वे इस संसार में सबसे बढ़कर उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं और अन्य लोगों को भी उपदेश द्वारा निर्वाण पद देने वाले होते हैं। संकल्प रूपी क्लेश क्लेश से बड़ी भीषण भ्रांति उत्पन्न करने वाली ये विपत्तियां मरुभूमि में मृग के समान उत्पन्न होती है भले ही प्रलय काल की वायु बहे भले ही चारों समुद्र एक हो जाए और भले ही बारह सूर्य एक साथ तपे पर जिसके मन का शमन हो गया है उस पुरुष की कोई भी हानि नहीं होती है मनरूपी बीज से सुख दुख और शुभ अशुभ रूपी ये संसार खंड उत्पन्न होते हैं। इन वन खंडों के सातो लोक पल्लव है श्री रामचंद्र जी आप परमात्म पद रूप सिंहासन लगाकर एकमात्र संकल्प के अभाव से सिद्ध होने वाले समग्र सिद्धियां देने वाले असंकल्प रूप साम्राज्य में स्थित होइए जैसे अंगार के विनाश की इच्छा करने वाले यानी जलते हुए अंगार के विनाश से ताप शांति रूप सुख को चाहने वाले पुरुष को काट को क्रमशः भस्म करता हुआ अतएव क्षीण होता हुआ अंगार ताप का उपशमन आनंद देता है वैसे ही क्षीण हो रहा मन क्रमशः अति उत्तम आनंद देता है यदि मन संकल्पों द्वारा वासना युक्त हो, तो के अंदर भी लाखों ब्रह्मांड साफ और अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। हे है श्री रामचंद्र जी आप एकमात्र संकल्प रूप अपने वैभव से जिसने ब्रह्मांड आदि करोड़ों पदार्थों की भली भांति रचना की है अतएव एकमात्र संकल्प से ही जन्म मरण आदि अत्यंत अनर्थों का जिसने निर्माण किया है ऐसे मन को निरंतर भावित, संकल्प रहित, एकमात्र संतोष रूप वैभव से जीतकर विजय को प्राप्त होइए आत्मज्ञानियों की भी अभिमत परम पवित्र वैषम्य रहित, विमनस्तता से और शांत की गई बहुत विपुल अहंता से भी अंदर में जो जन्म आदि विकारों के रहित यह तत्व अवशिष्ट है वही आपको प्राप्य हो एक सौ ग्यारह वासर्ग समाप्त